तोते की सलाह एक व्यापारी के पास एक बोलने वाला तोता था वह उसे एक चांदी के पिजड़े में रखता था और प्यार से पालता था तोता जो भी खाने को मांगता व्यापारी उसे खिलाता तोता व्यापारी के साथ घंटों बातों में लगा रहता उसके हर सवाल का सूझबूझ से जवाब देता बातों बातों में व्यापारी से कहता मुझे छोड़ दो मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूं परंतु व्यापारी मना कर देता और कहता तुम इसके अलावा कुछ भी मांगो मैं अवश्य दूंगा एक दिन तोते ने कहा मुझे आजाद कर दो मैं तुम्हें तीन सलाह दूंगा वे जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे व्यापारी सोच में पड़ गया फिर उसने पिछड़े का दरवाजा खोल दिया तोता उछल कर व्यापारी के हाथ पर बैठ गया और बोला अब मेरी पहली सलाह सुनो संपत्ति खो जाने पर कभी दुखी मत होना व्यापारी ने उसकी बात को महत्व देते हुए कहा तुमने कोई नई बात तो नहीं बताई तोता उड़कर छत पर जा बैठा और बोला यह रही मेरी दूसरी सलाह तुम्हें कोई कुछ बात कहे तो उस पर पूर्ण विश्वास मत करना व्यापारी चिड़कर बोला यह सब बातें मुझे पहले ही मालूम कुछ ऐसा बताओ जो मुझे मालूम न हो तोता जोर से हंसा अच्छा अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो तुम्हें नहीं मालूम मेरे पेट में अमूल्य रत्न है व्यापारी दंग रह गया क्या अमूल्य रत्न अरे मैंने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे इसका जिंदगी भर अफसोस रहेगा तोता उसका मजाक उड़ाते हुए बोला देखा अभी अभी मैंने कहा था कि संपत्ति खो जाने पर दुखी मत होना पर इतने में तुम दुखी हो गए मैंने कहा कि दूसरों की बातों पर विश्वास मत करना पर जब मैंने कहा कि मेरे पेट में अमूल्य रत्न है तुम्हें तुमने तुरंत विश्वास कर लिया जरा सोचो अगर मेरे पेट में रत्न होते तो क्या मैं जीवित रह पाता तोता फिर बोला अब सुनो मेरी तीसरी सलाह कोई भी कुछ भी कहे तो उसे बुद्धि के स्तर पर अच्छी तरह जांच कर देखो केवल कान से सुनना काफी नहीं है व्यापारी हक्का बक्का रह गया चुपचाप खड़ा तोते को उड़ते हुए देखता रहा भारत की लोक कथा